पुनः प्रवेश करते हैं और आज से हजारों वर्ष पूर्व किस प्रकार गुरुकुल में बालकों को हम वेद का ज्ञान लीलाओं और कथाओं के द्वारा और वो सूक्ष्म मर्म पढ़ाते थे फिर एक बीच में अंतराल आया गुलामी का दास्ता का जबकि विदेश जहां विदेश की बर्बर जातियों ने विदेशियों ने भारत की धरती पर आक्रमण किया और ये देश जो कभी किसी को गुलाम बनाने में विश्वास नहीं करता किसी की सत्ता हड़पने में जिसका कभी विश्वास नहीं रहा उस पर जब ये आंधियां आई तो यहाँ विखंडित हो गए राज्य धर्म के कारण संभवतः वो हम पर हावी होते चले गए तपस्वी तो ऋषि मारे गए गुरुकुल आदि सब नष्ट हुए और ये अंतराल चलता ही रहा कई सौ बरस तक जिसके कारण गुरुकुल शिक्षा और ये अमृत ज्ञान फिर बच्चों तक पहुंच नहीं पाया उन्हीं की नकल करते सम्प्रदाय भी पैदा हो गए नाम तो उन्होंने सनातन धर्म के ही रखे जुड़े तो वो हमसे ही रहे लेकिन डुप्लीकेट वो उन विदेशी आक्रांताओं के हो गए वेद का गुरु गंभीर ज्ञान लुप्त होता चला रहस्य लीलाओं के द्वारा अतीत के इतिहास को जो हमने रहस्य लीलाओं में लिया था जिससे कि बच्चों को उन्हीं का स्वरूप पढ़ाया जा सके वो ज्ञान भी लुप्त हो गए और एक गहरा अंधेरा आता चला गया फिर उसकी बाद दूसरी एक पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव गुलामी के रूप में इस देश को झेलना पड़े जहाँ हर कोई विदेशी होना चाहता था आकाओं के निकट होना चाहता था और ये दोनों जातियाँ ग़ुलामी में विश्वास करती थीं मानवीयता के नाम पर इंसान को गुलाम बनाना और उनकी कमज़ोरियों का नाजायज फ़ायदा उठाना ही मानवता थी इनकी ह्यूमेनिटीज़ की वो बात करते थे और इंसान को गुलाम बनाता फिर उनकी शिक्षा ने हमें गुरुकुल से जो रहा सहा भी कुछ था वो भी समाप्त कर दिया और इस प्रकार हजार बारह सौ बरस के इस अंतराल के बाद जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो यहां के नेताओं ने पुनः गुरुकुल में लौटना नहीं चाहा शिक्षा में उस विद्या को ज्ञान को नहीं लाना चाह मियल ही आज शिक्षा का उद्देश्य है अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी ऊपर की आमदनी इसी के लिए हर माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम इसमें पढ़ रहे हैं कि वेद के उस काल में हम उन बच्चों को जीवन का सत्य कैसे पढ़ाते हैं किस प्रकार उनको उनकी जड़ों से जोड़ते हैं क्योंकि अपनी जड़ों को खो बैठा बड़े से बड़ा विशाल वृक्ष भी धराशाही हो जाता है नष्ट हो जाता है और जिन्होंने अपनी जड़ों को नहीं पहचाना वो तो जीते जी मृतक के समान है तो उन्हीं वेद की ऋचाओं में हम हैं आए आज की ऋचा खोलें हमारे ऋषि हैं हिरणे आंगिरस जो स्तंभाकार ज्योतियों का स्वरूप अंग अंग में वास करता हुआ जो ऊष्मा जो रस है जो जीवन है यही हिरण आंगी रस है जो हम सब में व्याप्त है देखिये आज क्या कह रहे हैं तो कह रहे हैं त्वाम अग्ने यज पाहुरंतरो अनिशंगा चतुरक्ष चतुरक्षसी यो रातव्यो अब्रिका धायसी की तन याजकि ऋचा है तो कह रहे हैं कि तव अग्ने तुम आत्मा ही आत्मा हे यज्ञ त्व अग्नि का अर्थ कर सकते हैं क्योंकि बारंबार इस शब्द का प्रयोग लगभग रिशाओं में होता ही रहा है तो कहा तुम अग्नि कि तुम ही आत्मा ही यज्ञ यज्ञ यज्ञों के द्वारा पायुर्तरो अनिशंगा है स्पायू शब्द काम पहले भी पिछली ऋचा में भी अर्थ कर चुके हैं है ना कि वो मल आदि जो देश से निसर्जित जो विष्ठा है जो मल है जो अनिशंगये निशंग कहते हैं कि जो लक्ष्य को जा रहा हो वो निशंग है अनिशंगय लक्ष्य से हीन भटकती हुई उस मैल को भी समाज की त्याज्य और दुर्गंध को भी सचराचर की जीव मात्र की हतुरक्ष अध्यय से इद्य से चतुरक्ष चतुर्दिक हरोड़ और चतुरक्ष का संधि विच्छेद हो जाएगा चतुहु अक्ष कि चारों ओर अंतर्यामी होकर सब में व्याप्त होकर चतुरक्ष से उसे पुनः यज्ञों के द्वारा ज्योतिर्मय बनाने वाले चमकाने वाले फिर पुनः जीवंत करने वाले हे आत्मा हे यज्ञ यो रात हव्यो अव्रिकाय कि जो भी हव है राति वृकाय या वृकाय राति ये दोनों शब्द का प्रयोग हुआ वेद में इसका अर्थ यह है कि उधर में उधर किसी का भी पेड़ का भी में व्याप्त जो जो सामग्री हमने भोजन के रूप में आपको अर्पित की जो उदरस्थ हुआ उसको आप ही ने यज्ञ किया धाय से धाए से शब्द है धाय से जो कभी आप लोगों ने वाय हवन में देखा होगा कि अग्नि को माचिस की तीली से हम नहीं जलाते कैसे जलाते हैं अरणी मंथन करते हैं और मंथन के साथ ही मंत्रोच्चारण करते हैं अरणी मरती रहती है मंत्रोच्चारण चलता रहता है और तब अरणी मंथन से ज्वाला प्रकट होती है उसी से हम बाहर हवन करते हैं तो यहां हम बच्चों को वही करके दिखा रहे हैं गुरुकुल में कि ये जो तुमने देखा धाय ऐसे इन मंत्रों के द्वारा ये जो हम अरणी मंथन कर रहे हैं कीरे चिन्ह कीरे कीरे माने तोता तोते की भांति जो हम मंत्रों को बार बार दोहरा रहे हैं जैसे तोता रखता है उसी प्रकार तुम्हारे अंतर में भी ये यज्ञ की ज्वाला जो भोजन हम हव्य अर्पित करते हैं उसको ये किस प्रकार प्रज्वलित होकर यज्ञ होता है तो बाहर जो मैं कर रहा हूं तो तुम्हें तुम्हारा अंतर पढ़ाने के लिए कर रहा हूं आपने कहा अरणि मंथन से अग्नि प्रज्वलित हो गई और बड़ा बढ़िया हवन हो गया ये तुम बच्चों को पढ़ा रहे कि जिस प्रकार तुम्हारे भीतर संपूर्ण सचराचर में पेड़ों में पशुओं में पक्षियों में मनुष्यों में सभी जीवधारियों में है ना यो रात यो हव्यो कि जो भी हव, हव्य हव्य माने भोजन के लिए सामग्री ये यज्ञ में जो हव्य देते हैं आहूति देती है यो रात अव्यो अवि अवृका है कि जो हमने उधर को अर्पित किया भोजन पेड़ ने जड़ों ने लिया अन्न अथवा पशुओं ने जो खाया उसको कैसे उसने यज्ञ किया कैसे ब्रह्म ब्रह्मज्वालाएँ यज्ञों के द्वारा उसे पुनः ज्योतियों में और नूतन सृष्टि में लौटाती हैं वो भी इसी प्रकार घर्षण और मंथन के द्वारा जो प्रज्वलित अग्नियाँ होती हैं वो मूलतः वो यज्ञ है जिसको मैं यहां तुम्हें प्रतीकात्मक करके दिखा रहा हूं पढ़ा रहा हूं आपने कहा यही सब कुछ पढ़ना तो है ही नहीं तो कहा की रेश चिन्ह मंत्र जो हमने अभी मंत्रित करके मंत्रों को पढ़ते रहे और अग्नि को प्रज्वलित करते रहे अग्नि का आवाहन करते रहे उसी प्रकार आत्म ज्वालाओं में भी जब आत्मा ब्रह्म ज्वालाओं को प्रज्वलित करता है है ना तो मनसा उसे हम सुनते नहीं है वो हमारे भीतर होता है उसी को मैं बाहर करती दिखा रहा हूं आपने कहा सारे पुण्य यही रखे सोचिए कि गुलामी के अंधेरों ने हमसे क्या क्या लूट लिया धर्म के नाम पर भी हमारे पास तोते की रटंती ही रह गई हमने उस रटंती को भी नहीं जाना जो यहां गुरुकुल में ऋषि बच्चों को पढ़ा रहा है हम आज तक उसे नहीं पढ़ पाए ना कोई विद्वान पढ़ पाया न कोई पंडित जान पा ये वेद कह रहा कि रेश्चिन मंत्र बाबा ने भी कहा मानस में तुलसीदास जी ने कि दादुर धुनी चहु दिशी सोआई वेद पढ़े जनु बटू समी कि हम अपने ही धर्म से हम अपने ही विज्ञान से किस कदर कट गए थे और ये कटान भी शस्त्री का हो गया था हजार साल का हो गया था ऊपर ही हो गया और हम लौट करके उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाए आजादी के बाद भी हमने इन ग्रंथों को एजुकेशन में नहीं आने दिया हमें बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ाने का मौका नहीं दिया गया हमें उनकी जड़ों से जोड़ने नहीं दिया वो केवल कोरी सतही जिंदगी को ही सब कुछ जानते रहे देखिए ये ऋषा में ऋषि 11 वर्ष के बालक को पढ़ा रहा है कि यज्ञ बेटे बाहर का नैमितिक है ऐसा ही यज्ञ तेरे भीतर होता है बाहर ये करके मैं तुझे तेरे अंतर का दर्शन दे रहा हूं क्योंकि तू अपने भीतर तो जा नहीं सकता ना और ये संपूर्ण सचराचरण आप सोचिए कि आप अपने से कितने दूर हो गए जड़ों की तो बात ही भूल जाइए क्योंकि जो वेद को गंभीरता से जानेगा वही तो पहचानेगा अपनी जड़ों को नहीं तो जो उत्पत्ति की प्रतिक्रिया है और निमित्त मात्र है आप वहीं से अपनी उत्पत्ति मान लो ये मम्मी ये पापा तो यह कह रहा है? कि रेश मंत्रम मनसा वनो सीतम तम यहाँ माँ हलंत है जब माँ हलंत नहीं होगा तो तब मन अंधेरा होगा लेकिन जब माँ हलंत होगा तो सारे वनों में सचराचर में इन्हीं वनस्पतियों को मथते हुए है न दुर्गन्ध को अन्न में लौटाते हुए अन्न को नाना जीवधारियों के देह में लौटाते हुए वो आत्मा जो हम सब में व्याप्त है वह हमारे भीतर यज्ञ करता है कैसे ये इस ऋषा में ऋषि छात्रों को पढ़ा रहा है कि तो मगरें आहुतियां बच्चों के बच्चे भी बाहर दे रहे ऋषि भी बाहर दे रहा लेकिन बाहर से कहां पढ़ा रहा है अंतर के यज्ञ को जिसे आज बुढ़ापे तक हमारे मठाधीश भी नहीं पढ़ हम अपने से इस कदर कट गए और क्योंकि विदेशियों ने कभी ऐसे कोई ग्रंथ बनाए नहीं थे इसलिए हमारे ये पल्ले नहीं पड़ते क्योंकि तो उन्होंने भी कुछ ऐसे बना दिए होते तो शायद उनसे हम समझ लेते कि इसमें क्या है ये हमारे थे और किसी के थे नहीं इसलिए हम पढ़ ही नहीं पाए है ना विचित्र बात तो कहा तुम तो अगने ये कि तुम ही अग्नि से विसर्जित होने वाला मल के द्वार से निकलने वाला निकृष्ट त्याजे अनिशंगे जो दाएं बाएं उद्देश्यहीन होकर इधर उधर तिरोहित हो जाता है चतुरक्ष से उसको भी तुम चहु और चतुर्दे हर ओर सचराचर में आत्मा के रूप में व्याप्त होकर हर उसका भी उद्धार करते हो उसको भी ज्योतियों से परिपूर्ण करते हो उसे दुर्गंध से सुगंध पतन से पावन बनाते हुए यो रात हव्यो अव और जो उदरस अन संपूर्ण सचराचर में चाहे वो पेड़ पौधे हैं मनुष्य हैं पशु पक्षी जीवधारी हैं न से है ना मंत्रम कि जैसे अरणी मंथन के द्वारा मंत्रों को रटते हुए तोते की भांति तोता तोता है ना तो तोते की तरह रटते हुए जो मंत्रों के द्वारा जो हम बाहर अरणी मंथन करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं ऐसे ही वो अंतरात्मा वो ईश्वर हर देह में उस हव्य को उस सामग्री को जिसे तुम भोजन कहते हो उसे वो यज्ञ करता हुआ इसी प्रकार है ना मनसा अंतर मन में मेरे मन ही मन वनोशीतम मथते हुए जीवंत करता है प्रज्वलित करता है और सचराचर को पुनः जीवन से वरद करता है तो बाहर के इस यज्ञ से मेरे इस मंथन से उस यज्ञ को जानो जो तुम सब में हो आज ये बड़ा दुर्लभ हो गया हम खाली दिखावा भक्ति करते हैं हम सोचते हैं हमने मंत्र रट लिए है ना कि रेश्चिन मंत्र तोते की तरह मंत्रों को रटना तोते की भांति मंत्रों को रटते रहना हमने आपको एक कथा सुनाई थी एक व्यक्ति ने तोता पाला तो वो अक्सर साथ लिए घूमता था घर में भी खुला रखता था उसको तो लोगों ने बताया कि भाई ये गलत कर रहे हो किसी दिन असावधानी में बिल्ली खा जाएगी इसे बोले तो मैं उसका उपचार किए देता हूं तो उसने तोते को नटाया बिल्ली आए तोड़ जाना बिल्ली आए तो उड़ जाना तोता भी गर्दन हिला ला करके गाने लगा बिल्ली आए तो उड़ जाना और आगे एक दिन बिल्ली तोता गाता ही रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना वो गाता रहा और वो गाता ही रहा बिल्ली खा गई उसको है ना तो इसको कहते हैं कि रेश्चिन मंत्रम इस शब्द का प्रयोग समझो तो ये हाँ वैदिक काल के लेकिन तुम्हें डिक्शनरी में भी मिल जाएंगे तोते ही होता है है ना तो तोते की तरह रटते रहना तुमने कहा मैंने तो बड़े तप कर डाले मैंने बड़ी पूजा कर डाली क्या कभी जाना उसे क्या कभी जिया उसे क्या कभी तू डूबा उसमें ये सच है कि 1200 साल के गुलामी के अंतरालों ने तुमको तुम्हारे से अलग कर दिया गुरुकुल नष्ट हुए तपस्वी ऋषि मारे सब कुछ हुआ मानते हैं लेकिन क्या तुझे लौटना नहीं था कि जिस राह पूर्वज गए मेरे जो रास नितान्त मेरी है मेरे पुरखों की है मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है मुझे भी तो लौटना चाहिए चलो एक बार फिर उस राह और आज ऋषि ग्यारह वर्ष के बालक को गुरुकुल में जो पढ़ा रहा है हम बुढ़ापे तक नहीं पढ़ पाते हैं और मान लेते हैं कि हमने बड़े जप तप कर डाले हैं तीर्थाटन कर डाले हैं और यही सब कुछ है नहीं इसके बियॉन्ड है और वो सब कुछ है जिसे मुझे जानना है तो आगे कहते हैं संपत्ति रीति मंत्र में आए ब्रह्मसूत्र में संपत्ति रीति जैमनी तथा ही कहा कि वो ईश्वर है वो आत्मा है वो गटगट -गट है संभाव से इति है ना अब इसमें भाषिकारों ने संपत्ति से ऐश्वर्य लगा लिया ढेर सारी हीरे जो आ रहा सोने चांदी है बहुत से महर्षियों ने कर डाला नहीं संपत्ति समान भाव से इते इति इस प्रकार इस बानी जैमिनी ऋषि तथा ही दर्शनम संपूर्ण दर्शनों ने ही माने हृदय में ही उस यज्ञ की कल्पना की है बाहर वाला यज्ञ निमित्त यज्ञ है ये ब्रह्मसूत्र भी कह रहा है वही जो विद्या है कि बाहर से मैंने तुझे भीतर लाना चाहा था कि अपने को पढ़ लो अपने को जान लो दुर्लभ है मनुष्य का जान अगर पेड़ को जड़ों का पता ही नहीं रहा और जड़ों को ही भूल गया पेड़ और कट गया उनसे और हवाओं से खुराक मांगेगा तो क्या वो जी पाएगा उसे सूरज भी चाहिए बाहर का धूप तो भी चाहिए हवा भी चाहिए बरसातें भी चाहिए वो सब ऋतुओं को भी सूंगेगा अनुभूत करेगा बेशक करेगा लेकिन जड़े ना होंगी तो जियेगा कैसे हमने कहा हमें जड़ों से कुछ लेना देना ही नहीं हम तो बस बाहर ही बाहर देखेंगे और हम कभी भी अपनी जड़ों की तरफ सोचना भी नहीं चाहेंगे अरे बड़े से बड़ा पेड़ यदि जड़ों को खो बैठा तो वह धराशायी हो जाएगा नष्ट हो जाएगा और आज एक संस्कृति के विनाश को के हम सब हम सब उसके पक्षधर भी हैं और दृष्टा भी है कि एक महानतम संस्कृति वेद की शने शने दम तोड़ती जा रही है भाष्यकारों ने भी ऐसे अद्भुत अनूठे प्रयोग कर डाले उनको भी सोच उनको लगा कि मैं भी नहीं जानता कोई भी नहीं जानता तो जो मुंह में आए कह दो और जो मन में आए लिख डालो जितने शब्दार्थ दे रहा हूं आपको आपको हर डिक्शनरी में मिलेंगे अमर कोश में मिलेंगे निरुक्त निघंटू सम्मत है ये आप खुद ही निर्णय करें कि क्या उन जड़ों को हमें भूलना था आज इन्ही वेदों को यदि आपने महर्षियों के वेद में पढ़ लिया तो फिर आपके कुछ पढ़ ले पड़ेगा क्यों क्योंकि विदेशियों में कभी ऐसी बात ही नहीं हुई थी हमारे ये विदेशी देवता इस स्वदेशी ग्रंथ का भाष्य करते तो कैसे और यही हमने लीला कथाओं के साथ भी कर डाला कि लीला कथाएं थी मुझको मेरा स्वरूप पढ़ाने के लिए और हमने अखंड पाठ कर डाले एक चौपाई ना किसी चिल्ला चिल्ला करके और रेलगाड़ी दौड़ा करके और मानस पाठ हो तो गया बोलो किसने सुनाया किसने सुना यदि किस एक चौपाई भी अंतर में उतर गई होती तो जीवन धन्य हो गया होता लेकिन नहीं शायद अखंड पाठ में आप लोग इसलिए चिल्लाते हैं कि राम जी सुनो हम तुम्हारी कथा गा रहे हैं। सुन कौन रहा बाकी वहां सिवाय राम जी के कहते हैं हनुमान जी हर राम कथा में प्रकट रहते हैं तो भी बेचारे बैठे सुन रहे होंगे कि चीख चिल्ला रहे हैं कथा का कोई सार नहीं कोई मतलब नहीं है प्रभु की लीला को तो बता नहीं रहे खाली गा रहे सब क्या है क्या हम भगवान का उपहास कर सकते हैं परमेश्वर का लेकिन हम तो कर रहे हैं क्यों ना उसे विधिवत किया जाए सब लोग इकट्ठे हों और उसे समझें जैसे आज हम गुरुकुल में मानस कैसे बालक पढ़ते थे उसी धारा में पढ़ रहे हैं और हमारी कथा अंगद जी तक आई हुई है अंगद का पांव कोई भी नहीं उठा पा रहा तो मुझ कही ने पूछा कि फिर उसमें कुछ लगा दिया था क्या कोई बाइंडर बाइंडर भाई क्यों नहीं उठा पाए जो पर्वत उठा लेते थे पर्वत उठा के फेंकते थे जो असुर और मेघनाथ जैसे योद्धा क्यों नहीं उठा पाए का या आज तक कोई नहीं उठा पाया है कोई जो इस ऊपर की ऋचा जो विवेद के हम पढ़ पा रहे हैं उससे हटके अपने ही शरीर का एक कोष बना पाया हो उंगली ही बना पाया हो सौथाली खाने से भोजन से यही अंगत का पाँव है लेकिन मती मारी हुई है हर कोई फूला फिरता है कि विधाता तो बस वही है यही तो रावण है मेरे मन का कि मैं अपने सत्य से जुड़ना नहीं चाहता मैं पूरी ईमानदारी से स्वयं को पढ़ना नहीं चाहता क्यों क्योंकि उसमें मुझे टूटन लगती है कि अरे मेरी ये औकात है तो शायद मैं डरता हूं अपने से अपने सच से डरता हूं इसीलिए तो सुन के भी सुनना नहीं चाहता जान के भी जानना नहीं चाहता आज अगर पीपल का पेड़ हवा में खड़ा लोग उसकी पूजा कर रहे हैं अगर वो सोचे कि मैंने सड़ी हुई मट्टी मेरी जड़ों ने ली है तो मैं बड़ा हूं और वो उस मट्टी से घृणा करने लगे तो उस पीपल का क्या होगा मुझे बताओ मुझे बताओ उसका क्या होगा अगर आज वो उस खाद का की उपेक्षा करने लगे वो त्याज वो दुर्गंध ही तो है जो खाद बन करके उसकी जड़ों पे आई है अगर वो उससे घृणा करने लगे तो बताओ उस पीपल का क्या होगा वो खाली अपना पुजापा ही देखता रहे क्या वो जीवित रह पाएगा क्या वो फिर हवाओं में लहरा पाएगा लेकिन हम इतने अंधे हैं कि अपनी जड़ों से डरते हैं भागते हैं। घबड़ा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और वेद का ऋषि हर बालक के सबकॉन्शियस तक में उसकी रूट्स को इस कदर उतार देना चाहता है हम ऋचा दर ऋचा पढ़ते आ रहे हैं कि जिससे वो कभी ना भूले तो कभी ना भटके और कभी भी वो अपना दुश्मन तो न बने जैसे आज हम सब बन गए ये बहुत गंभीर बात है और थोथे बातों पर अहम करना ही तो रावण मनोवृत्ति है हमारी दस इंद्रियां दस मुंह बनी है हम दशानन रावण बन गए यह क्या है और भूल गए हैं कि उम्र जा रही है कल फिर चिता की लकड़ियों पर राख रह जाएगी फिर गली गली खेतों में ढोलेगी भस्मी पानी का संघ करके सुगंध लेता रहा दुर्गंध देता रहा अब फूला फूला फिरा कि मैं तो बड़ा विद्वान मैं तो बड़ा कारीगर कहा था मैं कहाँ है वो सौंदर्य आज लाश में से भी बास आ रही है हर कोई नाग भाव सिकोड़ रहा है क्यों तो बड़ी सुंदर दे थी सुंदर काया थी क्या हो गया उसको अरे सारा सौंदर्य वो आत्मा है वो यज्ञ है वो घट घट बासी है वो हटा तो कुछ भी सुंदर नहीं है बदबू है दुर्गंध है भय है हर कोई कटा कटा सा दूर हट रहा है कितना चंदन डालो फिर भी बास आती है दय जी आत्मा था तो जीवन था तो सुगंध थे गोविंद गए सुगंध अब कहा है वो गए तो जीवन के क्षण गए खाली घोंसला है पक्षी तो उड़ गए पीछे रह गई उनकी बीट सड़ती हुई और फैलती हुई दुर्गंध बस यही तो है बस यही तो है जाने क्यों फूले फूले फिरे और उसी को न जानना चाहा, मैंने बाहर के यज्ञ से तुम्हारे भीतर के प्रज्वलित यज्ञ तुम्हें पढ़ाने चाहे तो तुमने न तो पढ़ना चाहा, और दूसरों को भी बाहर ही चढ़ावे ही मांगते रहे कि ला इस पर इतना दे दे इतना बड़ा यज्ञ हुआ और सबसे कहा पुण्य ले जाओ कौन सा वाला कहां हुआ था वो पैदा कैसा पुण्य था वो अरे इस वेद की गहराई में आते पुण्य ही पुण्य पाते अमृत ही अमृत मिलता है लेकिन न जागे न जागने दी टल सत्य जो कभी नहीं चुनता कि यज्ञ ही हम सबको उत्पन्न करता है वही ऊर्जा है वही शक्ति है वही जीवन का हर क्षण है और वही जीवन की सुगंध है कोई रावण है जो उठा पाएगा अंगत का पैर और इस प्रकार रावण को जब वो कोई समझौते पे राजी न हुआ तो उसे अपमानित लज्जित छोड़कर अंगद ची लौट आए और कहा राघवेण वो नहीं मानेगा और हम कहा मानते हैं ये सत्संग बन के अंगद हमारे मन होता है और तुरंत हम संसारिकता विषांतता में भागने लगते हैं थोड़ी देर भी धुले नहीं रहना चाहते क्या अंगद का पांव भी रावण को सुधार नहीं पाया मेरे मन का रावण नहीं राशि होगा वो तो भटकना चाहेगा ये उसकी वृत्ति है जब जानकी जी का अपहरण करके रावण ले गया था तो मंदोदरी ने कहा नाथा आपने बहुत गलत काम किया बोले क्यों बोले जो जानकी जी का आप अपहरण करके ले आए ये तो बड़ा निंद गर्व है तो कहा मैंने असुर धर्म के विपरीत क्या किया पहले भी तो मैं देव कन्याओं को ले आया है बोले वो उनको आप लूट के लाए थे तो आप कहते थे ये मालिक एक गनीमत है लूट का माल है लेकिन इनको तो आप चोर की तरह चुरा के लाए हैं कहा ये भी असुर धर्म में एक युद्ध है का लेकिन आपने अच्छा नहीं किया यदि नाथपान लक्ष्मण ने काटे थे तो आपको उससे बदला लेना था आप जानकी जी को क्यों लाए आप मानते क्यों नहीं कि आप अपने मन की आसक्ति के वशीभूत ऐसा तो के लाए तो हताश होकर रावण कहता है जानकी उससे कहता मंदोदरी तुम मुझ पर आक्षेप क्यों करती हो हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो लेकिन यह भी तुम तो सोचो कि मुझे तप के फल में ब्रह्मा जी ने दस सिर देकर मुझे भटका ही तो दिया अब दस द्वार भटकूंगा ही तो मैं एकाग्र कैसे हो सकता हूं आज ये जो तप के वरदान के फल हैं वो मुझे कहां चैन देने देंगे भी को, जब दस सर हैं तो दस दिशी भटकूंगा मैं तो मेरे भी एकाग्रता कहां से आएगी मुझमें ईमानदारी कैसे हो सकती है मैं कैसे एकाग्रता कर सकता हूं और हम में भी जो दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए बैठे हैं कैसे पाओगे एकाग्रता कैसे मिलोगे अपनी अंतरात्मा श्री राम से अपने से पूछते क्यों नहीं हो दस घर का कुत्ता गली का कुत्ता जो दस घर डोलता है दस घर मार खाता है और बहुधा भूखा ही रहता है अधखाया पेट ही रह जाता है उसका देखा नहीं क्या तुमने और एक घर का कुत्ता मालिक को भी नौकर बना लेता है जरा सा ढीला पड़ा तो कल ने देखना क्या हुआ जरा डॉक्टर को बुलाओ तो और तू एक मालिक का एक आत्मा का नहीं हो पाया दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए दस घर भागता फिरा और उसी में चौधराहट है उसी में अपने यशगान स्वयं कर रहा है मैं तो बड़ा समझदार हूं मैं तो बड़ा चतुर सुजान हूं और मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं पाए, क्या बात है और सामने मेरे प्रमाण है कि दस घर टोलने वाला कुत्ता हर घर दुदकारा जाता है मार खाता है और सबकी दया पर पलता है भीख देख डाल देखू और एक घर का कुत्ता मालिक को भी नौकर बना लेता है मालिक को हमेशा ध्यान रहता है वो ठीक तो है देखो उसने ठीक से खाया कि नहीं ठंड में भी उसका पूरा ध्यान होगा गर्मी में भी उसका ध्यान होगा एक मालिक का जो है तो मालिक कैसे ध्यान नहीं रखेगा और हम में कोई उसे एक मालिक का होना नहीं चाहता अपने को पढ़ना नहीं चाहता अपनी कमजोरियों को पढ़ करके अलग उससे हटना नहीं चाहता कितनी विचित्र बात है इसी को कलयुग कहते हैं लौटाए हैं और अब तो युद्ध अवश्य भागी हो गया है रावण ने विभीषण को भी अपमानित किया है जब वो को के साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं तो कहा कि नहीं दूध के साथ ऐसा अनुचित है और रावण जब अंगद ने समझाया तो विभीषण भी, भी समझाने लगे उसको अच्छा नहीं लगा और उसने लात मार करके विभीषण से कहा कि तू निकल जाए यहां से और मैंने हमेशा सद को लात मार के भगाया है अपने दम पे खा रहा चाको अपनी जिंदगी में कि जब जब किसी में कहा सत्यनिष्ठ हो अपनी जड़ों के साथ ईमानदारी से जुड़कर जियो हमने भी तो उसे लाते मारी हैं जिसने हमारे दम के यशगान किए हैं वही तो हमको सगे लगे आज रावण ने लात मारी है और हमने उमर को लात मारी है कितने बरस के हो गए कितने बरस के हो क्या बरस जिंदगी के बाकी है जिंदगी को लात मार के ही तो तुम जिए हो आत्मा को तभी तो बाहर भटके हो तभी तो बाहर झूठ कपट असत्य और अज्ञान को तुमने जीना चाहा है तुमने हर बार अपनी आत्मा को लात मारी तभी तो बरस यू खिसक गया और हम अपने को पढ़ नहीं पाए जान नहीं पाए रावण ने भी विभीषण को लात मारी है और मैं भी रोज मारता रहा लात विभीषण को उस सत्य को उस भक्ति को जो अतिशय निर्मल है और जो पूर्ण भक्ति है जो पूर्ण समर्पण है मैंने उस इस विचार को सदा लात मारी है तभी तो इस विषयांत जगत में मैं केवल बाहर प्रेत ही बन के जी पाया अपनी जड़ों से कटा ही तो रहा था मैं बोलो क्या यह सच नहीं है और कहा कि मैंने रामायण के बहुत सारे पाठ कर डाले वो कौन से पाठ थे जो मैंने किए मैंने कब राम की कथा पढ़ी हताश होकर विभीषण राम के पास आए हैं तो लक्ष्मण ने और सभी ने कहा कि ये रावण के भाई हैं ये छल हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी बहुत से मायावी असुर आती रही है हाँ। स्वयं परमेश्वर लीला करके दिखा रहे हैं स्वयं माँ जगदबा आई हैं जीव को उसका रूप दिखाने के लिए जानकी का रूप धरे जगत माता और देखो कितने हथ भा गए हम कि हम अपने सत्य को भी पढ़ना नहीं चाहते खाली गाना चाहते और उसमें भी इतने भजन गए हैं तो एकाल आध लाठली निकल जाए ये भाव भी है मेरा कैसी विचित्र अंधेरे हैं कि दिए भी जलाता हूं तो रोशनी की जगह अंधेरा ही देती है बाती उसकी सुन के नहीं सुन पाता जान के नहीं जान पाता आज कैसी अवस्था है हमारी तो कहा के राघवेंद कहा नहीं जो शरणागत है वो श्री हरि भग नारायण की तुल्य है हम उसका आदर करें षरणागत भी, भी हैं और अतिथि भी है तो उनका अनादर हम कैसे कर सकते हैं और वो खुले हाथों से खुले दिल से विभीषण को अपना आलिंगन देते हैं प्रभु अपने में समेट लेते हैं और कहते हैं कि मैं आज ही आपको लंका घोषित करता हूं प्रभिभीषण तो कहते हैं कि जीतने के बाद भी आप हमें छोड़ देंगे कहा भरतखंड की अवनी किसी को गुलाम बनाने में विश्वास नहीं करते हम आग पर आक्रमण करने भी नहीं आए थे आक्रमण करने के लिए आप ही ने बुलाया है हमें प्रेरित किया है विवश किया है क्योंकि भारत से कभी सेनाएं बाहर दूसरे प्रदेशों को लूटने कभी नहीं गई अगर यहां से बाहर गया है गए हैं तो संत और ऋषि सबको जीवन देने के लिए उन्हें जीने की राह पढ़ाने के लिए गए वो चाहे पूर्व काल के ऋषि हमारे वेद के थे महात्मा बुद्ध थे या जो भी थे यहां से हथियार नहीं गए प्यार ही प्यार गया गुलाम बनाना तो गुंडा करती है ये कोई धर्म का काम नहीं ये कोई शौर्य की बात नहीं हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं और आज भी मैं आपसे पूछता हूं अगर आपकी गली का कोई गुंडा बहुत सारे हथियार और बामों में इकट्ठे करने लगे तो क्या आप उसे बहादुर कहेंगे आप उसकी रिपोर्ट करने जाएंगे लगता है मोहल्ला ही उड़ा देगा हटाइए इसको और आज जिनके पास ऐटम के दांत है वही शांति की बात करते हैं ये व्यंग ये विडंबना नहीं है तो क्या है तो वे उसको स्वीकारते हैं फिर दोनों में संग्राम की तैयारियां होने लगती हैं रावण असुर है वो छल बल से युद्ध करता है वो अदृश्य होकर भी युद्ध करता है राघवेन्द्र झेलते हैं और आपने अभी भी देखा कि असुर छल से ही युद्ध करता है ओसामा बिन लादिन जैसे आतंकवादी को मारने के लिए वो जोन लेवल के ऊपर जाकर के और वहां से हम बम फेंके है हैं अमेरिका ने यह छल युद्ध नहीं था तो क्या था और सारी धरती का विनाश होने की नौबत आ गई है अगर बहादुर होते तो हमने सामने ना लड़ते लेकिन असुर छल युद्ध में ही विश्वास करता है और असुर कौन है वो जो झूठ के सहारे कपट के सहारे जी रहा है वो असुर ही तो है और झूठ कपट भ्रम निंदा ये युद्ध ही तो है मीठी सी बात कहना और किसी के मन में कील गाड़ देना संदेह की यही तो असुर करता है और जब हम ये करते हैं तो हम भी तो असुर हैं राक्षस हैं लेकिन कौन मानेगा हमें और इस प्रकार हम क्योंकि तत्व में हैं और विचार करो कि लीला में मुझको मेरा रूप पढ़ा रहे हैं स्वयं परम पिता परमेश्वर महाविष्णु हैं जो राम बने माँ जगदंबा है और दशरथ और कौशल्या भी महामुनि कश्यप और अदिति के अवतार हैं सारी देवता हैं वहां कोई महल मत खोजो वो जो दिखा रहे हैं तुम्हारे मन की कथा अरे इसकी मैल देखो और धो डालो वो हम कभी नहीं करते हम तो सिर्फ कथा में रस लेके भाग जाते हैं सोचो विचार करो क्या दिखा रहे हैं कि अगर एक बार तुम्हारी बुद्धि विषयांत जगत में खो गई तो आत्मा के लिए भी कितना भारी पड़ेगा उसे लौटाना और क्या जन्म भटकाने के लिए है व्यर्थ करने के लिए है तबाह करने के लिए हर दिन जो निकल गया वो लौट के नहीं आएगा और वो दिन गया छल में कपट में झूठ में विषांतता में धोखाधड़ी में क्या वो लौट के फिर मिलेगा कि हम उसको राम की राम में श्री राम की सौगंध बना के चलो फिर से जी ले और उस भटक गई बुद्धि को लौटाना जो असरों के बीच में जा पहुंची है आज आत्मा के लिए भी कितना मुश्किल है मेरे भीतर की कहानी है मेरा ही संघर्ष परमेश्वर मेरे ही जीवन के भावों को लीलाओं और लीला में दिखा रहे हैं और उस ग्रंथ को हमने लॉलीपॉप बना डाला भजन गाया है और उसे कभी पढ़ना जानना समझना नहीं चाहा कभी उसको गंभीरता से बैठ के उसमें अपने को धोना नहीं चाहा कि मेरी कहानी है आत्मा ही श्री राम है जीव रूप बुद्धि रूप मैं ही जानकी हूं यह तन अवध है जब मन दशरथ है और ये तन लंका है जब मन दस इंद्रियों को दस मों बना रावण बन बैठा है हाँ, अगर अवध से लंका तक गलती से आ गया हूं तो अब लंका से लौट अवध हो जाऊं मेरा कल्याण हो जाए मन को फिर दशरथ बनाओ। तो कितना मुश्किल है आज भयंकर युद्ध हो रहा एक ओर वानर है दूसरी ओर असुर है महाबलशाली असुर है लेकिन आत्मा श्री राम और योगी मन लक्ष्मण जब हो जाए तो उनको युद्ध में बारंबार परास्त होना पड़ता है भगवान को मारने की कोशिश करता है मन मेरा रावण और हमने भी तो आत्मा को न जाने इस इसतेह में कितनी बार मारा है तभी तो छूट बोले तभी तो कपट किया तभी तो किसी का हक मारने की सोची हमने तभी तो किसी के साथ मैले संबंध जोड़ने चाहे हमने जब जब हमने राम को मारना चाहा हम बन के असुर हम अपनी आत्मा के ही तो हत्या थे उस आत्मा के जो हमें सांस देता धड़कन देता बारंबार दुर्लभ इन यूनियों में लाता है हम विश्वास खात आत्मा के साथ ही तो कर रहे थे मेरी कहानी मेरे अक्षर मैं अपने से इतना दूर जा चुका हूं कि अब पढ़ने को राजी नहीं हो पढ़ना नहीं चाहता हूं और अगर पढ़ोंगे ही नहीं तो प्रभु की लीला का अर्थ ही क्या रह जाएगा क्योंकि भगवान को चाटुकारों चमचों भांडों की नहीं जरूरत कि वो यशगान नहीं करेंगे तो उन्हें बैकुंठ में मजा नहीं आएगा ऐसा नहीं है परमेश्वर तो दया करके बता रहे हैं कि भीतर तो पाल रहा हूं क्षण छण उभार रहा हूं वेद की ऋचा पढ़ के आ रहे हो तो चलो बाहर से भी संभाल आओ कि जीवन की समृद्धि को पाओ आओ कि जीवन के इन भोले क्षणों को पहचान लो आओ कि मेरे पुत्र हो तो तुम्हे जैसे बन के दिखाओ अमर रहा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है मैं तो दुर्गंध को भी अमृत बनाने वाला हूं इसीलिए पतित पावन कहते हैं लोग मुझे आज आओ कि तुम्हारा पतन भी मैं लेता हूं तुम पावन हो जाओ और हमने कहा कि हम यही नहीं होंगे हम झूठ बोलेंगे हम स्वांग भरेंगे हम कपट करेंगे और हम अपनी ही आत्मा के द्रोही आत्मद्रोही होंगे जब जब मैंने कहा कि मैंने किया है मैंने पहले राम मारे हैं ना तभी तो मैंने किया है वो नहीं है तभी तो मैंने किया है और यदि वो है उसी की दया कृपा है तो मैंने कहा किया करता धरता तो उस नारायण है हम तो नियमित हैं तो जब जब दम के वशीभूत होकर हम चिल्लाएं हैं जब जब हम में ऐठन आई है हमने राम की हत्या ही तो की है वो अजर अमर है आत्मा मेरा वो मेरे हित में मरा नहीं क्योंकि उसी वक्त अगर राम शरीर को छोड़ देता तो राम नाम सत्य हो गई होती सारा दम्भ वहीं ढह गया होता वो अतिशय दयालु हैं कृपालु हैं कि मेरे झूठ और कपट को भी मेरे फरेब को भी मेरे पापों को भी सहकर, वो फिर भी मुझे रोम रोम प्यार देते हैं अगली सांस देते हैं जीवन का अगला क्षण देते हैं भोजन से मुझे ऊर्जा भी देते हैं हवन यज्ञ करते हैं देखो मेरे पापों का भी भान नहीं लेते और मैं हूँ सुधरने को राजी ही नहीं हो सत्संग भी इसलिए करता हूं कि लोग कहेंगे जरा इज्जत होगी भाई सत्संगी है ना अरे मैं जीना क्यों नहीं चाहता सत्य के साथ दिन कितने हैं जाने कौन सी सांस लौटे न लौटे सांसे हैं तो भाज क्यों ना लू सांस सांस में मैं अपने आत्मा श्री राम को वही तो गोविंद है वही ब्रह्मा विष्णु महेश है ब्रह्म ज्वालाएं ही नव दुर्गाएं हैं में सारा धर्म है मुझ में समाया हुआ और मैं अधर्म बनके क्यों जीता हूं आज हम आत्म चिंतन नहीं करते आज मेरा सत्य मेरे भीतर भी मैं मौन होकर के भी अपने को ईमानदारी से पढ़ने से डरता हूं कायर जो एक एक करके सारे असुर मारे जा रहे हैं मेघनाथ ने कहा इंद्रजीत ने जिसने देवताओं को जीता जिसने मौत को भी जीता उसने कहा और उसकी बर्छी से शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी उसको सह नहीं पाए आहत हो गए मूर्छित हो गए जब शबरी ने जूठे पेर खिलाए थे राघवेंद तो प्यार से खाते रहे लेकिन लक्ष्मण धीरे से पीछे फेंकते रहे तुमने घृणा की तुमको लगा कि तो निंदे और त्याज्य है तुमने अपनी जड़ों को भी गाली दी तुमने दूसरों को अग्राह्य और अछूत कहा झूठा पेर पीछे फेंका राघवेंद दुखी हो गए और कहते हैं कि हनुमत अब क्या होगा तो हनुमान जी गए और रावण की जो राज्य वैद्य सुशेण है उनको लिया है उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूं राजा की आज्ञा के बिना तो कहा वैद्य तपस्वी सन्यासी और गुरु ये राजा के अधीन कदापि नहीं होते ये अपने धर्म के अधीन होते और शायद आज भी आपको नहीं मालूम मैं बता दूं कि वो भारत में थे कहीं पर भी इवन इन द एलोपैथिक साइंसेस एक प्रिवलेज कम्युनिकेशन हमारे साथ रहता है प्रिवलेज एक्ट मुझसे मरीज की बात कोई जज और पुलिस भी नहीं पूछ सकती मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं उसके विश्वास के साथ विश्वासघात कर प्रिविलेज कम्युनिकेशन तो जब हनुमान उसे समझाते हैं तो वह जो है वो तब वो कहते हैं कि संजीवनी बूटी आएगी तभी लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकेंगे यूं तो कथाओं में है कि संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन कथाओं का तत्व लोग तुम्हारे मन की घृणा तुम्हारे मन के द्वेष, वही तो बाण बन के लगे हैं अब उन्हीं पेरों की जो संजीवनी होगी वही तो तुम्हें जिलाएगी प्राचित जिन्हें प्राणी मात्र से प्यार करना है आज वो मनुष्य मात्र से भेद करें और घृणा करें अब फिर गाएं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती तो पता नहीं सच क्या बोलते हैं ये। सीए राम मैं सब जगह जानी सब जग कहा है जन नहीं कहा है सचराचर को कहा है तुमने जीव को कहा है हनुमान जी जाते हैं उसमें भी मन रावण अवरोधक बनता है छल माया कपट सब करना चाहता है लेकिन हनुमान समय से बूटी ले आते हैं और उसी के रक्त से लक्ष्मण जी अर्थात मेरा संकल्प फिर जागता है जो खंडित हो गया है मंदशानन के बेटे इस मेघनाद के दंभ के कारण वो फिर एक बार जीवित होता है और फिर युद्ध के लिए सन्नत तो। जीवन स्वयं में राम रामण युद्ध है महासंग्राम है हमने कथाएं ऐसे पढ़ी कि जैसे इतिहास देख रहे हैं एक बात बताओ क्या भगवान श्री राम अजर अमर नहीं है जोर से बोलो अगर हैं तो रामायण इतिहास कैसे हो सकती जब वो अजय अवर है उनकी इति और ह्रास हो ही नहीं सकता वो तो नित्य हैं, तो रामायण इतिहास कैसे हो सकती बताओ मुझे रोज झगड़ा कर जब नित्य पुरुष की कथा हम कर रहे हैं बताओ वो नित्य कथा है अथवा इतिहास है गाली दे रहे हो रामायण एक सवाल पूछा है आपसे वो आज भी नित्य है हम सब में तो फिर उसकी कोई भी कथा इतिहास कैसे हो सकती है वो तो रोज की कहानी है इतिहास नहीं है वो नित्य कथा है क्यों उलझ रहे हो क्यों इतिहास है और उसी में सारी विधवता है उसको इतिहास बनाने और मैं आपको बता भी चुका हूं कि साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व के कथानक को हमने घटगटवासी आत्मा के रूप में एक नित्य कथा के रूप में लीला महाकाव्य में लिया है तो तो घटना को हमने केवल उदाहरणार्थ लिया है और बालक को उसका स्वरूप पढ़ाना है तो मेरी कथा क्या इतिहास हो सकती है वो तो हर आने वाले नए बालक की कहानी है वो जो आपके घर में कल जन्मेगा ये उसकी भी कथा है तो क्या ये इतिहास हो सकती है फिर संग्राम हुआ है और लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार दिया और उसका सर काट के ले आया कहा ये वही है जिसने मुझे शक्ति मारी थी या आपके चरणों में अर्पित है जब तक दंभ का शीश ना घटे राम का चरण वो शीश भी कैसे पाएगा और हम हैं कि दंभ के लिए जीते हैं अगर परमेश्वर भी मिल जाए तो हम उसको घटिया से घटिया साबित करेंगे अपने को बढ़िया जो बनाना है एक बार हमने देखा वो टीन के कनस्तर थे बड़े बड़े टीन खुले मुंह के शिप में कोयमबतूर की बात है तो मैंने कहा ये क्या बोले ये कछुए विदेश भेजे जा रहे हैं तो हमने शिप में जाके देखा तो उनके ऊपर ढक्कन नहीं थे थोड़े से पानी में कछुए हरे डब्बे में रखे हुए थे तो हमने उनसे पूछा कि जो तुमने डब्बे खुले रखे हैं तो क्या कछुए बाहर ना निकल जाएंगे बोले नहीं ये बाहर नहीं निकलेंगे ये निकल ही नहीं सकते बोले क्यों बोले इसमें एक जो चढ़ने लगता दूसरा उसकी पैर पकड़ खींच लेता तो इसलिए ढकने का काम ही नहीं और यही हाल है मेरा यदि मैं आत्मा के उन्नत की उन्नत शिखर की ओर बढ़ना चाहूं तो विषय मुझे पकड़ के घसीटते और जब अगर विषयों को भी समझा लूं तो जो तथाकथित स्वजन है वो पकड़ के घसीट दे जा रहा ये कोई उम्र है सत्संग चल नहीं चाहिए आजकल लिए हाल है हमारा पहले तो मैं राजी ना और फिर जब मैं राजी तो विषय राजी ना और उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं वो, वो मेरा रूप बनाए उनको भी राजी करूं तो आसपास के मेरे तथाकथित कथित राज बड़ी विचित्र समीकरण है